से से आगे जुड़ा हुआ प्रश्न ले लेते हैं हैं हाँ। हैं कि कि फिर जो लोग कहते भगवान से मांगते और और मिल जाता है उनको और वो करते भी आप ट्रेन में जाते हो टिकट नहीं मिलता है आपको रिजर्वेशन नहीं होता है ना आप भगवान से मांगते हो कि मेरे को स्लीपर की सीट मिल जाए और एक आदमी जिसका टिकट रहता है वो नहीं आता है और आपको मिल जाता है तो ईश्वर ने थोड़ी दिया तो। तो है।, है।, है।, है ना समाधान के रूप में वो हम वहां से चलते हैं परस्परता में जो भी समाधान को व्यक्त करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा है जो जो कि विचार के रूप में व्यक्त होना है जो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए जो व्यवहार में व्यक्त होना है उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए न्याय के रूप में जो व्यवस्था में ऊर्जा चाहिए है ना उसके लिए भी तो ये तमाम जो ऊर्जाएं सब ईश्वर ईश्वरमय होने के कारण ईश्वर में से हमको मिल रही है तो ईश्वर से सिर्फ ऊर्जा है और बाकी जो भी लेना देना है सामान का वो सब आदमी से अभी देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जो सामान जिससे मिलता है उसको हम थैंक्स भी नहीं दे पा रहे जिसके लिए जो तो जिम्मेदार है उसको उसको उतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना बताओ। मिलना चाहिए चाहिए बताओ तो वो तो नहीं मिल रहा है तो, तो हम कहा ठीक -ठीक अनुभव करेंगे तो अपने में अनुभव की ताकत बनेगी तो विचार और व्यवहार की ताकत बनी उससे फिर मानव के प्रति कृतज्ञता की बात बनेगी नहीं तो कुछ का कुछ हो रहा है क्या हो रहा है ठीक है